विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार भक्ति प्राप्त करने का एक उपाय है ईश्वर का बारंबार नाम जब मंत्रों का केवल शब्दोच्चारण का प्रभाव होता है जलंगी मन चेट्टी की शक्तियां मंत्र जप के कारण कुछ शब्दों को कुछ क्रियाओं के साथ दोहराने से है प्राचीन युद्धों के अस्त्र और वाणों क्षेप्यास्त्र तीर आदि के शक्ति मंत्रों से थी हमारे सभी शास्त्रों में यह सही माना जाता है इन सभी शास्त्रों को कल्पना मान लेना अंधविश्वास है भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे पवित्र मनुष्यों की संगति खोजो जिनमें भक्ति हो और गीता तथा ईशानुसरण जैसी पुस्तकें पढ़ो सदैव ईश्वर के गुणों के विषय में विचार करो वेदों में न केवल वे साधन है जिनसे भक्ति प्राप्त होती है अपितु तो किसी भी पार्थिव शुभासुभ को प्राप्त करने के साधन भी हैं जो चाहे लो बंगाल भक्ति या भक्तों की भूमि है जगन्नाथ के मंदिर में देवमूर्ति के दर्शन के लिए जिस पत्थर पर चैतन्य देव खड़े होते थे उनके प्रेम और भक्त के आंसुओं से घिस गया तब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने अपने जीव पर कुछ समय तक बिना घुली सरकरा रखकर उसके लिए अपनी पात्रता गुरु के सम्म सिद्ध किए भक्त के द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि से उन्होंने वृंदावन खोज निकाला जीवन में तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। जब तक अविश्वास करने का कोई प्रबल कारण न हो भारत से जो कुछ आए उस पर विश्वास कर लो और जब तक विश्वास करने का कोई प्रबल कारण न हो यूरोप से जो कुछ आए उस पर विश्वास न करो यूरोपीय मूर्खताओं में बह न जाओ अपने विषय में सोचो केवल एक बात की कमी है तुम दास हो जो कुछ यूरोपियन कहते हैं तुम उसका अनुसरण करते हो यह केवल मस्तिष्क की कमजोर स्थिति है समाज सामग्री को किसी भी स्थान से ले किंतु बड़े बड़े अपने ढंग से किसी रीति रिवाज से भयभीत हो जाना सभी अंधविश्वासों का जनक है जो नरक का प्रथम मार्ग है वह हट धर्मी और धर्मांधता का मार्गदर्शक है सत्य स्वर्ग है धर्मांधता नरक है